नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक होकर विशेष रूप से इस कार्यक्रम को सुनना पसंद करते हैं क्योंकि इस सरगम कार्यक्रम में हम खास भारत देश के अलग अलग कवियों को आपके सामने रखते हैं और आप उनकी रचनाओं का आनंद उठाते हैं तो ऐसे ही आज के शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत के दो विशेष कवि सुशील सरिद जी और डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी तो आप सभी की तरफ से इन महान कवियों का बहुत बहुत स्वागत है सरगम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सौभाग्य है की आज हम दोनों आपके सम्मुख हैं। तो क्यों ना प्रारंभ हिंदी को समर्पित एक ऐसी रचना से करें जो बहुत बहुत लोकप्रिय है और आनंद की बात यह है कि उस रचना के रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन हमारे बीच हैं जो देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हैं अपनी रचनाओं के कारण तो आइए सबसे पहले मैं मुलाकात करा रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र मिलन से बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुशील सरीज के और मैं अपनी हिंदी वंदना की एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ स्वागत है भाषाओं की हे पट भाषाओं की हे पटरानी रानी शत शत वंदन हिंदी वाणी भाषाओं की बड़ा सरल व्याकरण है तेरा बड़ा सरल व्याकरण है तेरा निष्कलंक आचरण है तेरा उच्चारण स्वाभाविक ऐसे उच्चारण स्वाभाविक ऐसे साँस हृदय धड़कन हो जैसे साँस हृदय धड़कन हो जैसे जैसे घन में बिजली पानी जैसे घन में बिजली पानी शत शत वंदन हिंदी वाणी भाषाओं की लिप वैज्ञानिक देवनागरी लिप वैज्ञानिक देवनागरी सागर सम छलकागरी सागर सम गागरी लिखें वही जो होट उचारे लिखे वही जो होट उचारें अक्षर अक्षर चित्र उतारें अक्षर अक्षर चित्र उतारे स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन करते अगवानी शत शत वंदन हिंदी वाणी भाषाओं की और देखिए एक बंद देखिएगा स्वागत है जो भी आए तेरे द्वारे जो भी आए तेरे द्वारे आत्म सात कर तू स्वीकारे आत्म सात् कर तू स्वीकारे माता जैसा मन है तेरा माता, माता। जैसा मन है तेरा सबके ऊपर आंचल फेरा सबके ऊपर आंचल फेरा तत्सम देशज की मनमानी मानी शत शत वंदन हिंदी वाणी भाषाओं की और देखिएगा जी की शब्दों के भंडार भरे हैं शब्दों के भंडार भरे हैं भावों के अंबार खरे हैं क्या, भावों के अंबार खरे हैं मीरा के गोविंद गोपाला मीरा के गोविंद गोपाला जैसे बच्चन की मधुशाला जैसे बच्चन की मधुशाला महारसों की महारसों की तू कल्याणी महारसों की तू कल्याणी शत शत वन हिंदी वाणी भाषाओं की और एक अंतिम बंद और देखेगा जी, तेरी जननी संस्कृत वाणी तेरी जननी तमिल तेलुगु कन्नड़ भगिनी तमिल तेलुगु कन्नड़ भगिनी मलयालम उड़िया बंगाली मलयालम उड़िया बंगाली सिंधी उर्दू की हरियाली yeah. सिंधी उर्दू की हरियाली मिलन पड़े सो होए ज्ञानी mm -hmm. मिलन पड़े सो होए ज्ञानी भाषाओं की हे पटरानी शत शत वंदन हिंदी वाणी बहुत खूब बहुत खूब धन्यवाद बहुत ही अच्छा आपने ये हिंदी पर जो कविता पढ़ी है दिल को कहीं ना कहीं हमारे जो है जगजोर देती है और अपने ज्ञान की तरफ अपने इस हिंदी की जो खूबसूरती है वो आपने अपने इस कविता में बयां किया है बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र मिलन जी जहाँ पर कवि अपनी दिल की बात बहुत ही प्यार से अपने शब्दों की रचनाओं को आपके सामने रखते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुशील सरित जी को सुनेंगे अभी उनकी एक रचना आज बहुत बड़ी चिंता जो है जी वो पर्यावरण और उसके प्रदूषण को लेकर के है जी जी लेकिन प्रश्न ये है कि ये चिंता कहाँ से कहाँ तक है और कहाँ से कहाँ तक पहुँच पाई है जी जी मेरे रचनाकार की कलम ने भी कोशिश की है इस चिंता को व्यक्त करने की और ऐसा ही गीत मैं इस वक्त आपके समुख प्रस्तुत कर रहा हूँ स्वागत है नदी हमसे नहीं है हम नदी से है हम्म क्या बात क्या बात नदी हमसे नहीं है हम नदी हम नदी से हैं नदी हमसे नहीं है हम नदी से हैं अगर जल है तो जीवन भी है धरती पर अगर जल है तो जीवन भी है धरती पर अगर जल है तो जीवन भी है धरती पर ये पौधे पेड़ जंगल हैं हवाएं हैं पहाड़ों से नदी उतरी है तब जाकर पहाड़ों से नदी उतरी है तब जाकर फसल से खेत सारे लहे लहाए हैं क्या बात है बहुत ये औषधिया नदी की ताजगी से हैं ये औषधियां नदी, नदी, नदी की, की ताजगी से, से हैं नदी हम से नहीं है हम नदी से हैं हैं नदी नदी हम हम से से नहीं है देखिए जी हो गंगा या की यमुना सिंधु या रावी hmm. हो गंगा या की यमुना सिंधु या रावी क्या बात सभी ने सभ्यता अपनी बसाई है कला विज्ञान संस्कृत भी वहीं फैली कला विज्ञान संस्कृत भी वहीं फैली जहां जाकर नदी खुद मुस्कुराई है वा, वा, वा, वा, क्या बात क्या बात जहां जाकर नदी खुद मुस्कुराई है सृजन सारे नदी की बंदगी से है सर्जन सारे नदी की बंदगी से हैं नदी हमसे नहीं है हम नदी से हैं क्या बात बहुत खूब मगर एहसान हम भी मानते कब हैं दिए हैं जा रहे बस दंश ही इसको मगर एहसान हम भी मानते कब हैं दिए हैं जा रहे बस दंश ही इसको मिटाने में उसे हर पल लगे हैं हम मिटाने में उसे हर पल लगे हैं हम भगीरथ बन कभी लाए थे हम जिसको वाह भगीरथ बन कभी लाए थे हम जिसको नदी के गम हमारी बेरुखी से हैं नदी हम से नहीं है हम नदी से हैं है वह अंतिम जी स्वागत है प्रदूषण ही प्रदूषण ही प्रदूषण ही <talk blossoms> दिया है आज तक हमने इसे केवल प्रदूषण ही प्रदूषण ही प्रदूषण ही दिया है आज तक हमने इसे केवल है लड़ती आ रही अब तक मगर लगता बेबस है अब ये मूक है बेकल हुई hmm. बेबस है अब ये मूक है बेकल रहे हम खेल इसकी जिंदगी से हैं रहे हम खेल इसकी जिंदगी से, से हैं नदी हम से नहीं है हम नदी से हैं नदी हम से नहीं है हम नदी से है बहुत ही खूब बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छी रचना पर्यावरण पर आपने सुनाया सुशील सरित जी बहुत ही शुक्रिया कहूँगा आपको कि आपने इतनी अच्छे शब्दों में जो है वर्तमान की जो सिचुएशन है उसको अपने शब्दों में हमारे बीच रखा और इसके साथ हमारा जीवन कितना सुंदर था और बाद में हमने इसको अपने लिए कैसे यूज करते करते इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया वो भी बातें आपने जिक्र किया अपनी कविता के अंदर और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हमारे श्रोतागण अगर इस कविता के माध्यम से कुछ सीख पाए हो तो जरूर इसके लिए प्रयास करें पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें ये मेरी और कवियों की दिल की आवाज़ है हम चाहेंगे की आप इस आवाज को सुने और अपने दिल में बसा इसके ऊपर काम कीजिए यही हम चाहते हैं तो चलिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सरगम इस कार्यक्रम में हमारे साथ राजेंद्र मिलन जी और सुशील सरित जी दिग्गज कवि हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं और आगे भी ये सिलसिला कविताओं का चलता रहेगा लेकिन ब्रेक के बाद जी हाँ अभी लेते हैं का रेडियो रेडियो सुनते रहो मस्कर रहो ल तक पहुंचे पथ पत्थ में पथी कवि शाम कैसा लक्ष्य है इत दूर दूरे गम मार्ग है हम जानते हैं किंतु पथ के कंठकों को हम सुमन ही मानते हैं जब प्रगति का नाम जीवन यह अकाल विराम कैसा लक्ष्य तक पहुँची बिना पथ पत्थ में पथिक विशाम कैसा धनुष से जो छोटता है बाण कब मग में ठहरता देखते ही देखते लक्ष्य का ही वेद करता लक्ष्य प्रेरित बाण है हम ठहरने का काम कैसा लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो हो सदागतिशील जिसका लक्ष्य प्रति क्षण निकट तर हो हार बैठे जोड़ घर में पथिक उसे का नाम कैसा लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा बाल रवि की स्वर्ण किरण निमिक्ष में भूपर पहुँचती काली माँ का नाश करती ज्योति जग मग जगत करती ज्योति के हम पुंज हैं तो फिर अमा से काम कैसा लक्ष्य तक पहुँची बिना पथ में पथी कवि श्राम कैसा आज फिर से अति कटे हैं देख लो वह लक्ष्य अपना पग बढ़ाते ही चलो बस शीघ्र होगा सत्य सपना धर्म पथ पत्थ के पथिक को फिर देव दक्षिण वाम कैसा लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ पत्थ में पथिक विश्राम कैसा नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सरगम इस कार्यक्रम में और आज के सरगम को सजाने के लिए हमारे साथ दिग्गज कवि राजेंद्र मिलन जी और सुशील सरित जी जिनको आपने सुन चुके हैं उनकी रचनाओं को राजेंद्र मिलन जी ने हिंदी पर बहुत ही अच्छी कविता हमें सुना दी और पर्यावरण पर सुशील सरित जी ने सुनाया है तो दोनों कवियों का फिर से नमन करते हुए स्वागत करते हुए मैं कहूँगा एक बार फिर से डॉक्टर राजेंद्र का स्वागत है और उनकी रचना को हम फिर से सुनेंगे। रमेश जी एक का गीत पढ़ रहा हूँ लेकिन खास तौर से मैंने उसको मनोविज्ञान पक्ष से उसकी व्याख्या की है, है हाँ। अच्छा, हाँ। रचना की है वो आपके सामने स्वागत है तुम्हारा मन पढ़े तुम्हारा मन पढ़े और बाँच दें जैसे कोई चिट्ठी तुम्हारा मन पड़े तुम्हारा मन पड़े और बाँच दें जैसे कोई चिट्ठी महज बस चार पल को अगर तुम मन हमें दे दो क्या बात? महज क्या बस बात? चार छ पलको <गी> महज बस चार छ पल को अगर तुम मन हमें दे दो तुम्हारा मन पड़े और बाँच दें जैसे कोई चिट्ठी तुम्हारे अंग में भर दें तुम्हारे अंग में भर दें समुंदर की चप्पल लहरें तुम्हारे अंग में भर दें समुंदर की चप्पल लहरें कदम संग चार छ कुछ दूर चलने क्षण हमें दे दो तुम्हारा मन पड़े हम बाँच दें तुम्हारा, तुम्हारा मन पड़े तुम्हारा मन पड़े और बाँच दें जैसे कोई चिट्ठी मन देखेगा जी मन बहुत बाँचे पड़े जोड़ कर और तोड़ कर देखे मन बहुत बाँचे पड़े जोड़ कर और तोड़ कर देखे अजाने कुछ बड़े परिचित भी जिनके लाख थे लेखे अजाने कुछ बड़े परिचित भी जिनके लाख थे लेखे सहज दरपन समन अपना सहज दर्पन समन अपना सभी बिंबित है प्रतिबिंबित hmm. सहज दरपन समन अपना सभी बिंबित है प्रतिबिंबित सभी बिंबित है प्रतिबिंबित इसलिए चार छ पल इसलिए चार छ पल आचरण के कण हमें दे दो या इसलिए या चार छ पल आचरण के कण हमें दे दो तुम्हारा मन पणे तुम्हारा मन पणे और बांच दें जैसे कोई चिट्ठी और दूसरा बन देखिएगा मचलते बहकते अटखेलियों में झूमते गाते मचलते बहकते अटखेलियों में झूमते गाते सुघढ़ सुंदर मनोरम तन सुघढ़ सुंदर मनोरम तन हजारों दृष्टि बहलाते सुघढ़ सुंदर मनोरम तन हजारों दृष्टि बहलाते हमारे पास से ले लो हमारे पास से ले लो दिलों को मोहने के फन हमारे पास से ले लो हमारे तो पास से ले लो दिलों को मोहने के फन शौक से चार छ पल बस शौक से चार छह पल बस सलोनापन हमें दे दो तुम्हारा मन पड़े और बाँच दें जैसे कोई चिट्ठी तुम्हारे अंग में भर दें, तुम्हारे अंग में भर दें समुंदर की चपल लहरे कदम संग संगचार छे कुछ दूर चलने क्षण हमें दे दो तुम्हारा मन पड़े और अंतिम बन देखिएगा जी स्वागत है प्रीत तन की नहीं मन की ही पावन पूज्य समिधा प्रीति तन की नहीं मन की ही पावन पूज्य समिधा मिलन दो आत्माओं का यही सम्मोनी विविधा मिलन दो आत्माओं का यही सम्मोहनी विविधा फलित तो होते नहीं फलित तो होते नहीं देखे वासना पर टिके सपने फलित तो होते, फल तो होते नहीं देखे फलित होते नहीं देखे वासना पर टिके सपने अतः उनमुक्त उर्से अतः उनमुक्त उर्से मन मिलन का ऋण हमें दे दो तुम्हारा मन पड़े हम बाँच ले जैसे कोई चिट्ठी तुम्हारे अंग में भर दें समुन्दर की चप्पल लहरें कदम संगचार कुछ कदम संगचार छ कुछ दूर चलने क्षण हमें दे दो तुम्हारा मन पड़े और बाँच जैसे कोई क्या बात है डॉक्टर क्या बहुत क्या बहुत खूब बहुत को डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी बहुत ही अच्छी कविता अपने श्रृंगार रस की हमारे बीच रखा और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता गण इस कविता को सुनने के बाद कहीं कही ना कहीं अपने मन को टटोलना शुरू कर दिए होंगे और मैं चाहूँगा कि वो उसमें एक कुछ बातें जो उन्होंने बताई हैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी ने वो हमारे मन की पूरी जो ढांचा है उसको अपने शब्दों में जोड़ने की कोशिश की थी उन्होंने और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने मन के ऊपर ये कविता लिखी और मन का जो अभाव है वो बहुत ही सुंदर उस अपने कविता में राजेंद्र मिलन जी ने फिरोया है बहुत ही सुंदर और जैसे कि एक सीख हमको मिलता है कि मन को अगर हम वासना के साथ लिप्त कर देते हैं तो उससे कुछ नहीं मिलता मन को अगर सही ढंग से हम सकारात्मक सोच के साथ जोड़ दे और अच्छी बातों के साथ जोड़ दे तो हमारा कल्याण होता है कहीं ना कहीं हमारा हित बन जाता है और हम जीवन में उसका कहीं ना कहीं विकास की और हम आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही धन्यवाद बहुत ही शुक्रिया आपके भाई भाई को आपके इस कविता के साथ जो, जो जोड़ा आपने जो चीज़ें हमारे साथ सामने रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आइए आगे बढ़ते हुए इसी कविताओं का जो रंग है उसको और निखारने के लिए और बढ़ाने के लिए हम फिर से याद करते हैं सुशील सरी जी को स्वागत है सर अब देखिए जहां वो सूत्र को पकड़े हैं आगे ना बढ़ू तो मजा नहीं तो है तो मजा नहीं, है।, नहीं है उसी सूत्र पर आगे है भाई स्वागत है कुछ सूत्र दे रहा हूँ एक गजल देखिएगा जी जी जी जी प्यार है सिर्फ प्यार का सौदा प्यार है सिर्फ प्यार का, का सौदा ये नहीं जीत हार का सौदा, सौदा। वाँ वाँ। ये जी अच्छा मतला है भाई हार का सौदा बेकरारी जो दे जाता है बेकरारी जो दे जाता है ये है ऐसे करारिका सौदा ये है ऐसे कर... करारिका सौदा, सौदा। प्यार है सिर्फ प्यार का सौदा, सौदा। लेके इस हाथ देना है उस हाथ लेके ले इस हाथ देना है उस हाथ ये नहीं है उधार का हुँ, सौदा हुँ, ये नहीं है, नहीं है उधार का सौदा ये नहीं जीत हार का सौदा और देखिए कहते हैं कि शराब रात को पियो से उतर जाती है कहते हैं लोग हमने तो कभी पी नहीं <laughs> लेकिन हमारा क्या कहना है कि बाद मरने के भी ना नाउ जो <laughs> हा, हा, हा, हा, हा। बाद मरने के भी ना उतरे जो ये है ऐसे हुमार का सौदा आ दा। आ दा। ये है ऐसे हुमार का सौदा प्यार है सिर्फ प्यार का सौदा उसको फूलों की सेज है कुछ को हुँ हुँ. कुछ को फूलों की सेज है कुछ को है खिजां से क्या बाहर का सौदा है खिजां से बाहर का हुँ. सौदा और इक्शर देखिए जी कि एक पल की खुशी पे दुनिया की mm. एक पल की खुशी पे दुनिया की हर खुशी के निसार का वा, वा, वा, वा, सौदा वा, वा, वा, वा, वा, वा, वा, हर खुशी वा, के निशार का सौदा और आखिर में जो कहना चाहता हूं जी जी, पूरी गजल का मैसेज वही है स्वागत है प्यार होता है एक बार सरत mm. प्यार होता है एक बार सरित ये नहीं बार, <laughs> बार <का laughs> ये नहीं बार बार का सौदा ये क्या नहीं क्या? बार बार है भाई बहुत बार, बार का बार। सौदा प्यार होता है एक बार शरित ये नहीं बार बार का सौदा ये नहीं जीत का सौदा प्यार है सिर्फ प्यार का सौदा क्या बात है बहुत बहुत खूबसूरत बहुत ही धन्यवाद सुशील सरित जी बहुत ही अच्छा लगा आपका ये कविता सुनकर और जैसे कि आपने कहा था राजेंद्र मिलन जी ने जिस कविता को छेड़ा था उसी के साथ साथ आपने जोड़ने की कोशिश की बखूबी जोड़ा आपने बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मैं कहूँगा हमारे दो कवि जो डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी और सुशील सरित जी जिन्होंने हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में जो दो कविताएं उन्होंने शेयर किया और हमारे बीच रखा कहीं ना कहीं हमारे दिल को जगजोरती हैं और पहली कविता जैसे कि राजेंद्र जी ने बताया था हिंदी पर वो बहुत ही खूबसूरत तो उसके बाद फिर से पर्यावरण पर सुशील जी ने रखा और मन के ऊपर जो राजेंद्र मिलन जी ने रखा है बहुत ही खूबसूरत और उसके बाद इन्होंने प्यार के ऊपर जो बातें बताई सुशील जी ने वो भी बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छा लगा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जैसे कि हम लोग इस पूरे एपिसोड में जो चार कविताओं के बीच अगर हम अपने मन को टोलना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमें मिलता है एक प्यार की जो बातें होती है कहीं ना कहीं हम सच्चे प्यार से वंचित है सिर्फ सौदा करने में आगे हैं और सौदा जिंदगी नहीं है सच्चा प्यार जिंदगी की जरूरत है तो वो चीज़ों को अगर हम लोग अपने जीवन में उतारे और कवियों की इन शब्दों से इन रचनाओं से अगर हम अपने जीवन को ढाले अपने जीवन का श्रृंगार करें हमें अपने आप को उस मोड़ पर ले जाना है उस जगह पे ले जाना है तो शायद हम जिस मानव की जरूरत है वो मानव हम ही बन सकते हैं कोई और नहीं सिर्फ सौदा नहीं करना है सच्चा प्यार करना है बस उस तरह की धारणाएं हमारे जीवन में पकड़ के रखना है कवियों के जो बातें हैं उसके गूढ़ रहस्य को समझने की भी जरूरत है और उसे दूसरों तक पहुंचाने की भी जरूरत है और हम थोड़ा सा ये मेहनत आप सब के लिए कर रहे हैं कवियों की जो बातें हैं वो रेडियो के माध्यम से आप तक पहुँचें इसीलिए हमने कार्यक्रम सरगम रखा जहाँ पर सिर्फ कवियों को ही हम सुनते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सरित जी डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जाते जाते एक एक लाइन छोटा सा मैसेज आप दोनों से मैं चाहूँगा राजेंद्र मिलन जी एक छोटा मैसेज मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि आज जिस हम वातावरण में जी रहे हैं एक बड़ा घुटन भरा वातावरण है और उसको हमें दूर करना है और दूर इसी तरह से होगा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति के जो पूर्व में जो आचरण रहें उनको हम फिर स्वीकारें तो मैं समझता हूँ कि भारत फिर उसी तरह से सिरमौर बनेगा ये मैं मैं इसी भावना के के साथ अपनी बात कहना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया राजेंद्र जी, जी। जी। सुशील तो रेडियो मधुबन माध्यम से कह सकता हूं कि हर चीज संभव है हाँ। सब कुछ संभव है एक शेर के माध्यम से इस बात को कह रहा हूँ स्वागत है कि जमीन पैदा कर तू आसमान पैदा कर है है। जमीन पैदा कर तू आसमान पैदा कर तू अपने वास्ते खुद एक जहान पै पैदा कर <Tiller> क्या बात बात है hmm. है क्या भारी? तू अपने वास्ते खुद एक जहान पैदा कर पनाह मांगने जाए आसमा खुद ही पनाह मांगने लग जाए आसमा खुद ही क्या बात है परों में अपने तू ऐसी उड़ान पैदा क्या परों में अपने तू ऐसी बहुत सुंदर बहुत बहुत बहुत धन्यवाद और अनुग्रह रेडियो मधुबन का जिसने हम दोनों की आवाज आप तक पहुंचाई बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी और सुशील सरित जी आपने हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया और बहुत ही सुंदर रचनाएं अपनी जो है हम तक पहुंचाई हैं और हमारे माध्यम से हज़ारों श्रोता आपको सुन चुके हैं और मैं चाहूंगा कि कहीं कही ना कहीं एक श्रोता भी अगर जाग जाए कुछ कर पाए तो हम सौभाग्य की बात है और आप सभी अपना जीवन को इसी तरह सिंगारते रहें खुशनुमा बनाते रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी और सुशील सरित जी को दीजिए इजाज़त सरगम इस कार्यक्रम से आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो